सारे गामाकार मिनी भक्ति गीता अध्याय तीन कर्म योग कर्म तो हर पल हर समय हम सब करते हैं ऐसा कोई क्षण संभव नहीं कि जब हम कर्म किए बिना रह सकें। कुछ कर्म झूठ और फरेब से भरे होते हैं और कुछ कर्तव्य के लिए किए जाते हैं तो फिर ऐसे कौन से कर्म हैं जो हमें हमारे लक्ष्य तक ले जाएंगे उसी के एनालिसिस श्री कृष्ण हमारे लिए करेंगे और हम उसे आम जनजन जन की भाषा में यानी कि आपकी ही बोली में आपके लिए लाए हैं मैं शैलेंद्र भारती प्रणाम के साथ गीता के अध्याय तीन को प्रस्तुत करता हूं अर्जुन उवाच ज्यायसी कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनादन कर्मणि घोरे मांजयसी केशव अर्जुन पूछते हैं हे जनार्दन यदि आपको कर्म के मुकाबले ज्ञान बेहतर लगता है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं कृष्ण ज्ञान को कर्म से अधिक बेहतर बताते हैं तो उस हालत में यह सवाल उचित बनता है कि वो अर्जुन को कर्म करने के लिए मतलब युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं क्योंकि अगर ज्ञान की ही बात है तो वो तो अर्जुन कृष्ण से ले ही रहे हैं तो अपनों को मारने के ऐसे भयंकर युद्ध में कृष्ण उन्हें क्यों लगा रहे हैं दोस्तों कितनी ही बार हमारे मन में ऐसे प्रश्न आते हैं कि कर्म आखिर क्यों करना व्यामी श्रेणी वाक्य न बुद्धि मोहयसीवी तदेकम व्यक्त न श्रेय हम आपनुयाम कृष्ण की बात सुन के अर्जुन की बुद्धि मोहित हो रही थी समझने के बजाय वो और ज्यादा उलझ रहा था इसलिए अर्जुन कृष्ण से कहता है एक बात बताइए प्रभु जिससे मेरी उलझन दूर हो सके अर्जुन कहना चाहते हैं कि भगवान कंफ्यूज मत करिए मेरी दुविधा को दूर करके कोई एक बात बताइए जिसपे मैं चल सकूं। कृष्ण ने जो बातें बताई वो गूढ़ हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं, गहरी हैं। ऊपर से देख के ऐसा लगता है कि ये तो बस ज्ञान की बातें हैं इन पर चलें तो चलें कैसे यही दुविधा अर्जुन की भी है और कृष्ण उत्तर दे रहे हैं श्री ुवाच लोकेष्ठा पुरा प्रोक्ता मया न घानगेन सांख्याना कर्मयोगे नोगिना श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इस दुनिया में दो प्रकार के निष्ठा दो प्रकार के विश्वास हैं एक तो है सांख्य योग जिसका रिश्ता ज्ञान से है और दूसरा है कर्मयोग जिसका कि लेना देना सिर्फ कर्म से है निष्ठा का अर्थ है कुछ भी करने की सबसे परिपक्व अवस्था पराकाष्ठा अपनी इंद्रियों को वश में कर परमात्मा में ध्यान लगाना ज्ञान योग से होता है और इसको कहते हैं सन्यास या सांख्य योग और दूसरा होता है कर्म योग मतलब निष्काम कर्म करके फल में आसक्ति न रखना न कर्मणाम नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न सं्यासना देव सिद्धि समिगछती मनुष्य न तु तो कर्मों को शुरू किए बिना निष्कर्मता को अर्थात योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल छोड़ देने से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है दोस्तों ऐसा नहीं कि आप कर्म करें ही ना और स्वयं को सन्यासी कहें ऐसे तो दुनिया चल ही नहीं पाएगी अपने कर्तव्य को छोड़ यदि आप सन्यासी बन जाते हैं और आप समझते हैं कि आपको मोक्ष मिल जाएगा ना तो वो संभव नहीं है ऐसा नहीं हो सकता कि कर्मों को त्याग दें और खुद को कर्म योगी कहें कर्म को न करने से या उसे हमेशा के लिए त्याग देने से कुछ भी हासिल नहीं होगा नहीं कश्चित क्षणमापे जातुतिष्ठ त्य कर्म कृत कार्य ते कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुण ऐसा हो ही नहीं सकता कि मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए रह जाए हमारी दुनिया ऐसी है हम चाहें या न चाहें कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा कर्म न करना भी कर्म करना ही है जिस तरह हम इस दुनिया में आए हैं जिस तरह से प्रकृति ने हमें नेचर ने हमें बनाया है उसका गुण यही है कि हम हर समय कर्म करें प्रकृति में कभी कुछ रुकता नहीं सांसें चलती हैं समय चलता है जीवन का चक्का चलता ही रहता है जब तक जीवन रहेगा तो कर्म भी रहेगा इसीलिए यह आवश्यक है कि कर्म को समझा जाए और समझ के उसे किया जाए कर्मेन्द्रियाणि इंद्रिया संयम्य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़त्मा मित्र थ्याचार उच्चते जो सिर्फ दिखावे के लिए अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती ऊपर से रोक कर लेकिन अंदर मन से हमेशा उन्हीं के बारे में सोचता है वह मिथ्याचारी अर्थात दम कहा जाता है मतलब झूठा और घमंडी खाना खाने से तो मना कर दिया लेकिन हमेशा खाने और उसके स्वाद के बारे में ही सोचता रहे तो यह कैसा उपवास हुआ इसे व्रत नहीं माना जाएगा कितने ही साधु सन्यासी आपको मिलेंगे जो कहते हैं कि उन्होंने दुनिया को त्याग दिया है कर्म को त्याग दिया है लेकिन अगर उनके मन में इस दुनिया के लिए अभी भी लालसा है इच्छा है तो कृष्ण उन्हें झूठा और पाखंडी बताते हैं यद्रिया मनसा अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोग असक्तः सविशिष्यते हे अर्जुन जो पुरुष सच्चे मन से इंद्रियों को कंट्रोल में कर उनसे बिना लगाव लगाए काम करता है वो ही कर्म योग का पालन करता है वही श्रेष्ठ है कृष्ण एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं कि इंद्रियों को वश में तो करना ही है परंतु साथ ही साथ मन का उन इंद्रियों से किसी भी विषय से लगाव नहीं होना चाहिए उसे ही कर्म योग माना जाएगा जब इंद्रियां वश में होती हैं तो आप कुछ भी करने में संभव होते हैं किसी भी तरह की कोई बाधा डिस्टर्बेंस आपको आपके काम से रोक नहीं सकती और अगर आप इंद्रियों के वश में हैं तो चाहे वो स्वादिष्ट खाने की महक ही क्यों ना हो कोई रूपसी नारी ही क्यों ना हो आसपास का शोर ही क्यों ना हो छोटी या बड़ी हर बाधा आपको आपका काम करने से रोकेगी नियतम कुरुकर मैं कर्म ज्यामण या शरीर यात्राणि चते न प्रसिद्ध ये हे अर्जुन तू केवल कर्तव्य निभा क्योंकि कर्म न करने के मुकाबले कर्म करना बेहतर है तथा कर्म न करने से तेरा जिंदा रहना भी तो पॉसिबल नहीं अर्थात तू शस्त्र उठा और युद्ध कर अपना कर्म कर क्योंकि यह कर्म न करने से कहीं अच्छा है कहने का अर्थ है कि कर्म तो बहुत सारे हैं लेकिन उसमें से एक चुना हुआ है उस चुने हुए को ही निर्धारित कर्म कहते हैं अपनी मर्जी से अगर आप कर्म चुन लेंगे तो उसे निर्धारित नहीं माना जाएगा आपको अपना कर्तव्य समझकर अपना कर्म चुनना होगा अथवा जो कर्म आपको मिला है उसे अपना कर्तव्य समझ कर निभाना होगा यज्ञार्था कर्मणो नोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म मुक्तसंगह इस श्लोक में कृष्ण पूरे समाज की भलाई वाले कर्म को समझा रहे हैं यज्ञ वो होता है जिसमें सब शामिल होते हैं कृष्ण कहते हैं यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों से ही ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है इसलिए हे अर्जुन तू इच्छाओं को छोड़कर उस यज्ञ के लिए ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर यज्ञ अर्थात समाज और प्रजा की भलाई के लिए किया गया निस्वार्थ काम हमको भी अपने कर्तव्यों को यज्ञ समझ ऐसे कामों में अपना योगदान देना चाहिए जिससे समाज का भला हो अगर हम सब अपने काम को यज्ञ समझ उसे सम्मान पूर्वक करें तो सबका भला होगा इसे ही आप निर्धारित कर्म भी मानिए सहय प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अन प्रसविष्य ध्वेश वो स्तृष्ट कामधुक प्रजापति ब्रह्मा ने इस दुनिया की शुरुआत में यज्ञ को रचकर अपनी जनता से कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करेगा घरों में जो यज्ञ किए जाते हैं उन्हें एक धार्मिक कर्म कांड न समझकर उसकी इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए यज्ञ हमारे संस्कारों का एक संगठित रूप है संस्कार मतलब काम करने का सबसे उत्तम तरीका यज्ञ से हम हर विधि को संस्कार को एकदम उचित तरीके से पूरा कर अपने कर्म को शुरू करते हैं यज्ञ एक तरीके से हमें रास्ता दिखाता है अगर आगे भी संस्कारों का पालन होगा तो ध्येय अर्थात गोल हमारा एम जरूर पूरा होगा देवान् भावयताने ने देवा भावयु वह परस्परम भावयत श्रेयः परम वापस्यथ ब्रह्मा कहते हैं कि यज्ञ से सब लोगों को देवताओं को खुश करना चाहिए और फिर वो देवता खुश हो हम सबकी भलाई करेंगे इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे यज्ञ तरीका है देवताओं को खुश करने का और उसके बदले में देवता आपको खुश रखते हैं आपकी उन्नति करते हैं इसलिए काम शुरू करने से पहले कुछ भी शुभ करने से पहले ईश्वर का नाम लेने का विधान है यही ईश्वर का नाम जब सही तरीकों सही पद्धति सही मेथड्स के साथ किया जाता है उसे यज्ञ कहते हैं यज्ञ को अपने और देवताओं के बीच का एक मीडियम मान लीजिए जिससे दोनों के बीच संबंध बना रहता है इष्टान भोगान हिवो देवा दास्यंते यहा तय दत्त प्रदाभ्यो यो भूंग जब आप देवताओं की पूजा करते हैं तो वे आपके बिना मांगे ही आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं लेकिन जो यज्ञ नहीं करता उस यज्ञ से देवता को प्रणाम नहीं करता लेकिन फिर भी अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है उन्हें चोर समझना चाहिए कुछ देने पे कुछ मिलता है कुछ करने से कुछ मिलता है बिना अर्घ चढ़ाए बिना पूजा किए अगर कोई चाहता है कि उसकी मनोकामना पूरी हो जाए बिना कुछ काम किए अगर कोई सोचे कि उसका काम बन जाए तो इसे बेईमानी या चोरी ही तो कहा जाएगा यज्ञ संतो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 हम क्या सिर्फ खा के जिंदा रहने और फिर मर जाने के लिए पैदा होते हैं ऐसे जीवन का क्या मतलब हुआ अपने जीवन का पर्पज उसका उद्देश्य हमें समझना चाहिए इस ब्रह्मांड में हम क्यों हैं क्यों हमें ईश्वर या मोक्ष को प्राप्त करना है इन सब को समझने के लिए ही यज्ञ जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं जो लोग यज्ञ या ईश्वर को याद किए बिना सिर्फ अपने जिंदा रहने में ही लगे रहते हैं उन्हें चोर समझना चाहिए अन्ना भूतानी पर जनिया संभव यज्ञा भवति परजन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भव ब्रह्माक्षर समुदवम तस्मा सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठित अगर अन्न खत्म हो जाए तो सब खत्म हो जाएंगे संपूर्ण प्राणी जगत हर कोई अन्न से उत्पन्न होते हैं अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है यानी कि बारिश और बारिश यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्मों से होते हैं और कर्म की उत्पत्ति वेद से हमारी संस्कृति का सारा ज्ञान वेद से ही तो आया है कर्म क्या है उसकी परिभाषा भी वेद से आई है और वेद परमपिता परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं वेद ईश्वर से आया ज्ञान है वेद से आगे और वेद से बड़ा कुछ भी नहीं इससे दोस्तों यह सिद्ध होता है कि यज्ञ और ईश्वर में सीधा संबंध है एवं प्रवर्तित चक्रमान अनुवर्त अघायुरी पार्थ सजीवति कृष्ण कह रहे हैं हे पार्थ जो पुरुष परंपरा से नहीं चलता जो सृष्टि चक्र प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करता मतलब जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है ऐसा पुरुष ऐसा इंसान बस इंद्रियों के वश में होकर के जिंदा रहता है जीता है और मर जाता है उसके जीवन मृत्यु का चक्कर चलता ही रहता है चलता ही रहता है ऐसे इंसान के जीने और मरने का कोई मतलब नहीं वेदों में ग्रंथों में जो ज्ञान जो नियम बनाए हैं उनका मतलब है और उस मतलब के अनुसार हमको अपना जीवन जीना चाहिए यमरतिरव स आत्मतृप्त मानव आत्मन्य संतुष्ट तस् कार्य न विद्यते कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है आत्मा का मतलब यह सबसे बड़ा सच है और जो सत्य को समझता है सत्य में ही खुश हो के सत्य में ही रहता है उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है जो जीवन की सच्चाई जान चुका है सिर्फ वो ही ऐसा है जिसके लिए कर्तव्य का कोई मतलब नहीं लेकिन ऐसा कोई लाखों करोड़ों में ही एक होता है बाकी हम सबके लिए कर्तव्य ही सब कुछ है संजय नैव तस्ते ना कृते नेह न चास्वभूतेशु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय संजय श्री कृष्ण के ज्ञान को हमें आगे बता रहे हैं कि ऐसे महापुरुष जो आत्मा को सच को जान चुके हैं उनके लिए कर्म करने का कोई प्रयोजन रहता ही नहीं ऐसे महापुरुष कर्म के बंधन से छूट चुके हैं क्योंकि ये ज्ञानी इस दुनिया और उस ईश्वर को समझ चुके हैं इनका स्वार्थ से कोई मतलब नहीं रहता इसलिए ये महापुरुष हमारे जैसे लोगों से एकदम अलग हैं इन पर वो नियम लागू नहीं होते जो हमारे जैसे दुनियादारी में लगे हुए लोगों पर लागू होते हैं दोस्तों इसे कुछ ऐसे समझिए कि जिसे ईश्वर मिल गया हो उसे फिर और क्या चाहिए वो फिर कोई और कर्म क्यों करे तस्माद सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो हाचरण कर्म परमात्नो थी हे अर्जुन इसलिए तू लगातार आसक्ति अपनी इच्छा को छोड़कर हमेशा अपने कर्तव्य कर्म को ठीक तरीके से करता रहे अपनी इच्छाओं को अपनी कामनाओं को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य को पूरा करने में लग जा क्योंकि आसक्ति से लगाव से छूटकर जो भी अपना कर्म करता है वो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है कर्तव्य का रास्ता आसान नहीं होता कितनी ही बार हम सबको लगता है कि सब कुछ छोड़कर आराम करें देर तक सोएं या मेहनत ना करें लेकिन उससे कभी कुछ भी हासिल नहीं होता ऐसा श्री कृष्ण समझा रहे हैं कर्म ही संसिधि अस्थिताजन का दोक कर तुमर हसी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे बहुत से ज्ञानी महापुरुष तो ऐसे होते हैं जो आत्मा की सच्चाई को पहचान जाते हैं लेकिन बाकी लोगों के लिए सिर्फ कर्म ही एक रास्ता है अगर उन्हें जीवन में कुछ करना है तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन का कोई मतलब हो जन्म लेना जिंदा रहना और फिर मर जाना इस बेकार जीवन से बचकर अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आसक्ति यानी अटैचमेंट से बचते हुए आपको अपना कर्म करना चाहिए और अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए यद्यदाचरति श्रेष्ठस तत्व देवे तरूजन सयत प्रमाणमु कुरुते लोकस्तदनुवर्तते लीडर जो होता है ना वो आगे चलता है और बाकी सब उसके पीछे पीछे इसलिए आपको ये फैसला करना है कि आप आगे चलने वाले हैं या पीछे कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं वो जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है कहने का अर्थ है जो हमारे आदर्श होते हैं हम उन्हीं को फॉलो करते हैं किसी भी फील्ड को ले लीजिए कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस फील्ड में सर्वश्रेष्ठ होते हैं और पूरी दुनिया उन्हीं के जैसा करने की कोशिश करती रहती है लीडर एक होता है और फॉलोअर्स अनगिनत तो दोस्तों आप क्या बनना चाहते हैं आगे या पीछे <laughs> यानी कि आप आगे चलना चाहते हैं या सबके पीछे न में पार्थास्तिक कर्तव्य किंचन नान एव च कर्मणि कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन मेरा इन तीन लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है और ना ही ऐसी कोई वस्तु है जिसे मैं प्राप्त नहीं कर सकता तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूं श्री कृष्ण से बड़ा लीडर कौन होगा दोस्तों लेकिन वो भी कर्म करते हैं वो भी कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं कृष्ण ने महाभारत में भाग लेने से मना नहीं किया उनकी नारायणी सेना कौरवों के साथ थी लेकिन वो खुद अर्जुन के साथ वो अर्जुन के सारथी बने जब कृष्ण अपना कर्म करके अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं तो हम कौन होते हैं हम क्या हैं फिर हम क्यों ना करें यदि हय्य हम न वर्ते यम जातु कर्मण्यतंद्रित मम वर्तमानु वर्तनते मनुष्या पार्थ सर्वशः कृष्ण कहते हैं हे hey पार्थ अगर मैं कर्मों को करने में सावधानी न बरतूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा हर कोई श्री कृष्ण को फॉलो करता है अगर आपका लीडर ही कुछ नहीं करेगा अगर भगवान ही कुछ नहीं करेंगे तो मनुष्य तो सब कुछ करना छोड़ देंगे जो सबसे बड़ा होता है लीडर होता है सर्वश्रेष्ठ होता है सब उसके पीछे चलते हैं अब अगर कृष्ण ये सोचते कि मैं तो भगवान हूं और मैं कर्म नहीं करूँगा तो उन्हें किसी और को ज्ञान देने का क्या अधिकार रह जाता ईश्वर होते हुए भी उन्होंने अपने हर कर्तव्य का पालन किया कर्म से कभी पीछे नहीं हटे उनके पग चिन्हों पर ही अब हमें चलना है और कोशिश करनी है सर्वश्रेष्ठ बनने की यदि उत्सिदेयरिमे लोका न कुर्या कर्मचेद करतास्याम उपहनिया महा प्रजा कृष्ण बता रहे हैं यदि मैं कर्म न करूं तो यह सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकरता का करने वाला होऊंगा तथा मेरी वजह से सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी अगर कृष्ण कर्म नहीं करेंगे तो दोस्तों दुनिया खत्म हो जाएगी मनुष्य नष्ट हो जाएंगे सोचिए यह दुनिया उन्हीं की तो लीला है माया है खेल है और जिसने खेल को रचा है अगर वो ही अपना कर्म नहीं करेगा तो दुनिया में क्या बचेगा चाहे वो ईश्वर हो या साधारण इंसान नियम तो सब पर लागू होते हैं अगर कर्म का नियम है तो वो कृष्ण को भी करना पड़ेगा और हमें और आपको भी सत्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुरि भारत तथा सक्त चिकेर लोक संग्रह हे भारत जिनमें समझ नहीं होती ना वो कर्म में आसक्त होकर काम करते हैं विद्वानों को समझदारों को बिना लगाव के कर्म करना चाहिए क्या यज्ञ करने से हम ज्ञानी हो जाते हैं कर्म को सही विधि करने से क्या हम ज्ञानी हो जाते हैं नहीं कर्म करना है लेकिन उससे आसक्ति अटैचमेंट नहीं रखनी और ऐसा करना आसान नहीं है अगर कोई ऐसा ज्ञानी है जिसका कि कर्मों से कोई लेना देना नहीं जैसे कि साधु सन्यासी जिनकी कर्म में आसक्ति नहीं तो ऐसे लोगों को समाज सेवा में लग जाना चाहिए यह उनके लिए कहा गया है जिन्हें लगता है कि दुनिया छोड़ सन्यासी बनने से उन्हें भगवान या सत्य की प्राप्ति हो जाएगी न बुद्धि भेदम जनएद ज्ञान कर्मसंगी नाम जोशेत सर्व विद्वान युक्त समाचार जो ज्ञानी है जिन्हें ईश्वर की सच्चाई मालूम हो चुकी है उनकी यह जिम्मेदारी बन जाती है कि उनके काम करने के तरीके से कहीं किसी और के मन में कर्म के प्रति अश्रद्धा अपमान सब पैदा न हो जाए आप किसी ज्ञानी को देख ये सोच सकते हैं कि वो कुछ करते ही नहीं तो मैं भी ना करूं इसलिए यह उन ज्ञानियों महापुरुषों के लिए जरूरी है कि वह ऐसा उदाहरण सामने रखें जिससे हर कोई अपना कर्म अपना कर्तव्य करने के लिए प्रेरित हो दोस्तों साधु को देख अगर सब अपना परिवार छोड़कर दुनिया छोड़ने लगे तो दुनिया चल नहीं पाएगी प्रकृत क्रियमाणानी गुण कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा करता हिति हर इंसान की एक प्रकृति होती है एक नेचर होता है अपनी उस प्रकृति के अनुसार ही वो कर्म करता है हर कर्म उस प्रकृति के गुण के हिसाब से ही होता है जिसके अंदर घमंड भरा होता है वो ये सोचता है कि मैं करता हूं मतलब कि करने वाला वो है ऐसा सोचने वाले को अज्ञानी कहा गया है आप जो भी काम करते हैं उस काम को करवाने वाली आपकी प्रकृति है उस प्रकृति के गुण हैं। कितनी ही बार ऐसा होता होगा कि गुस्से में आप कुछ ऐसा कर जाते हैं जो आप नहीं करना चाहते थे वो आपका क्रोध आपसे करवा देता है सोचिए और समझने की कोशिश करिए कि आपकी प्रकृति क्या है तत्वित महाबाह गुण कर्म गुणकर्म विभाग यो गुणा गुणेशु वर्तंत्रि मज्जते यहां पर कृष्ण ने बहुत ही ज्यादा गहरी बात कही है सात्विक राजसिक और तामसिक तीन तरह की प्रवृत्तियां होती हैं फिर उनके गुण विभाग और कर्म विभाग होते हैं इस तरह से समझ लीजिए के अलग अलग नेचर के एट्रीब्यूट्स होते हैं इन्हीं गुणों की वजह से आप कर्म करते हैं जैसे अगर तामसिक गुण रहेगा तो आप आलस या नींद या इसी तरह के बुरे कर्म करेंगे राजसी गुण वाला बात बात पर शौर्य बहादुरी दिखाने की कोशिश करेगा जो ज्ञानी होते हैं वो जानते हैं कि यही गुण उनसे कर्म करवा रहे हैं और जो ज्ञानी नहीं होते हम जैसे ज्यादातर लोग वो समझते हैं सब कुछ वो ही कर रहे हैं प्रकृति गुण सम्मूढ़ सज्जनते गुण कर्मसु सुन कृत्न विदो मंद कृत्न विन्न विचाल कर्म में लगे हुए ज्ञानियों को ये जानना चाहिए कि गुण ही उनसे कर्म करवाते हैं वो खुद कुछ भी नहीं करते और जब ज्ञानी इस बात को समझ लें तो ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अज्ञानियों को समझाए कि कर्म ही उनका धर्म है ज्ञानी अर्थात के पहुँचे हुए लोग ये लोग जान जाते हैं कि उनके अंदर के गुण आते जाते रहते हैं बदलते रहते हैं और इन्हीं गुणों के अनुसार उनके कर्म भी बदलते रहते हैं इसीलिए वो इन कर्मों को करने वाला खुद को कभी नहीं मानते बस काम करते हैं और बाकी सब कुछ ईश्वर को सौंप देते हैं दोस्तों हमें भी बस कर्म करके बाकी सब कुछ उस पर छोड़ देना चाहिए मई सर्वाणी कर्माणी सन्न यस्म चेत निराशिर निर्मो भूतवा युद्ध विगत ज्वर कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम मुझ अंतर्यामी परमात्मा में अपने सारे कर्मों को अर्पण कर दे आशा को छोड़ ममता को छोड़ और दुख को दूर करके युद्ध कर दोस्तों अपने सारे कर्म हमें भगवान को सौंप देने चाहिए कोई आशा नहीं ममता नहीं और कोई दुख नहीं कुछ भी भाव नहीं होना चाहिए तू जा बस युद्ध कर इसी को आप फॉर्मूला मान लीजिए सफलता का जी हां सफलता का कुछ भी करने का आगे बढ़ने का आशा ममता दुख सब कुछ भूल के बस काम में लग जाइए और उन्नति करते जाइए ये मे मता में नित्यम अनुतिष्ठती मानवा श्रद्धावंतो न सूयो तो ते, ते कर्म भी जीवन का मकसद है मोक्ष प्राप्त करना जीने मरने के चक्कर से बचना निष्काम कर्म का अगला कदम वही होता है इसी के बारे में कृष्ण कहते हैं कि जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करेगा वो सारे कर्मों से छूट जाएगा जो भी कोई सुख दुख और मोह को छोड़कर बस अपने कर्म को सिर्फ मुझे अर्पण करता है और कर्म को सच्चे मन से करता है वो कर्म के सारे बंधन से छूट जाता है और कर्म के बंधन से छूटने का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्कर से बचना ये तेतभ्यसूयंत नानुतिषंती मे मतम सर्वज्ञान विमूांस्ता विधि नष्टान चेतस कृष्ण कहते हैं कि कई लोग घमंड करके खुद को बहुत बड़ा समझते हैं उन्हें लगता है वही करते हैं सब कुछ वही करते हैं उन्हें नहीं लगता कि उन्हें अपना कर्म श्री कृष्ण को ईश्वर को अर्पण करना चाहिए ऐसे लोग अपने झूठे ज्ञान में ही मस्त रहते हैं कृष्ण उन्हें मूर्ख बताते हुए उनसे दूर रहने की सलाह दे रहे हैं आपको अपने चारों तरफ कई सारे घमंडी दिख जाएंगे दोस्तों जिन्हें लगता है कि वो कुछ गलत नहीं कर रहे अपने धन और अपने ज्ञान के अहंकार में किसी की बात तक सुनने को तैयार नहीं होते मैं आपसे यह कहूंगा कि ऐसे लोगों को मूर्ख समझकर आप उनसे दूर ही रहें सदृशम चेष्टते स्व प्रकृतिर्ज्ञानवानी प्रकृतिम्ञांति भूतानि निग्रह किम करिष्यति सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात अपने स्वभाव से मजबूर होकर कर्म करते हैं ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार कोशिश करता है फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा कृष्ण ये समझा रहे हैं कि हर प्राणी का अपना एक स्वभाव होता है नेचर होता है एटीट्यूड होता है सब उसी के चलते काम करते हैं जो ज्ञानी हैं सब कुछ जानते हैं उनसे भी उनका काम उनकी प्रवृत्ति ही करवाती है इसमें किसी की हट जिद कुछ भी नहीं कर पाएगी अगर आप कोशिश करेंगे कि किसी से उसके नेचर के अगेंस्ट काम करवा लें तो आप अपना सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं इंद्रिय इंद्रियार्थे रागद्वेश तयर्न वशमागच्तौ तो यस्य नौ इंद्रियों में ही प्यार और इंद्रियों में ही क्रोध यह द्वेश छुपा है मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं अर्थात इंद्रियों में ही हर तरह का भाव छुपा है अच्छा भाव भी और बुरा भाव भी अच्छे और बुरे दोनों ही भावों में हमें नहीं फसना चाहिए क्योंकि इसी फसने से ही हमारे मोह की शुरुआत होती है और फिर इन इंद्रियों के चक्कर में हम फंसते हुए चले जाते हैं और कभी भी निकल नहीं पाते काम क्रोध मद लोग और मोह को हमें अपना शत्रु मानना चाहिए श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् अनुष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह कृष्ण कहते हैं अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है हर किसी को अपना कर्तव्य अपना कर्म और अपना धर्म ही करना चाहिए कृष्ण कहते हैं कि अगर अपने धर्म के लिए मरना भी पड़े तो भी अच्छा है लेकिन कभी किसी दूसरे के धर्म को स्वीकार नहीं करना चाहिए कोई बेहद कमजोर जिसे खुद पर विश्वास न हो दूसरे के धर्म को अपनाता है जिसमें थोड़ा सा भी आत्मसम्मान होता है ना वो कभी दूसरे के धर्म को नहीं अपनाता अर्जुन उवाच अथ प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनिछन पि वार्षणेय बला दिवजित अर्जुन कहते हैं हे hey कृष्ण तो फिर यह मनुष्य खुद न चाहते हुए भी जबरदस्ती किस बात से प्रेरित होकर पाप का काम करता है अर्जुन यहां पर बड़ा वैलिड सवाल करते हैं दोस्तों क्यों मनुष्य कृष्ण के कहे अनुसार नहीं चल पाता क्यों वो पाप के रास्ते पर चलता है ऐसा क्या हो जाता है लोगों के साथ कि वो सही रास्ते पे नहीं चल पाते गलत रास्ते पर क्यों चलने लगते हैं चाहे वो इस बात को जानते हों या न जानते हों, वो क्या चीज है जो उन्हें विवश करती है पाप के लिए उनकी बुद्धि उनके मन उनके गुण किस बात को दोष दें? श्री भगवानुवाच कामेश क्रोध रजोगुण महाशनो महापापमा विध ये नी भगवान कहते हैं रजोगुण से उत्पन्न होता है काम और काम में से निकलता है क्रोध अर्थात तो गुस्सा काम या क्रोध कभी रुकता नहीं अर्जुन बस बढ़ता ही रहता है इसको अपना सबसे बड़ा शत्रु मानना चाहिए दोस्तों श्री कृष्ण बताते हैं कि आखिर पापी पाप किस कारण करता है किसी के पाप करने की वजह क्या होती है वजह है रजोगुण इसी की वजह से काम क्रोध या राग द्वेष जैसे भाव पैदा होते हैं जो कि पाप की वजह है होते हैं इन्हीं द्वेषों को श्री कृष्ण शत्रु बताते हैं इन भावों के मन में आते ही आपको समझ जाना चाहिए कि आप पर शत्रु हावी हो रहा है और आपको उसे रोकने की जरूरत है धूमे नृयते वह निर् यथादर्शो मल नथोब्लैनावृतो गर्भस तथा ते ने दृत जिस प्रकार धुएं से आग और धूल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस तरह से जेर मतलब एमनियोन से गर्भ ढका रहता है वैसे ही उस काम द्वारा हमारा ये ज्ञान ढका रहता है राख जलती रहती है और उसके धुएं में आग छुपी रहती है शीशे पर अगर धूल हो तो चेहरा साफ नहीं दिखता उसी तरह से जब ये काम क्रोध जैसे विकार ये जो कमियां हैं हमारे अंदर में मौजूद ज्ञान को छुपा के रखती हैं सब कुछ हमारे अंदर है बाहर कुछ भी नहीं ये ऐब कमियां हमारे अंदर रहकर असली ज्ञान को छुपाकर एक तरह से हमें विवश कर देती हैं और हमें पाप करने के लिए उत्साहित करती हैं इसलिए श्री कृष्ण इन्हें शत्रु बताते हैं आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानी नो नित्य वैरिणा काम रूपेण च। हे अर्जुन ये ऐसी आग है जो कभी बुझती ही नहीं इस आग का मतलब है काम और इसी से मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है भोगों से कभी कोई तृप्त नहीं हुआ है पैसा अगर कमाया है तो और कमाना है खाना अगर खाया है तो और खाना है भोगों का कोई अंत नहीं होता बल्कि ये भोग मनुष्य का अंत करके ही मानते हैं जैसे आग को अगर ईंधन मिलता रहे तो वो कभी बुझती नहीं इन भोगों को जब आप बढ़ाते हैं तो आप जलती हुई अग्नि में ईंधन ही डाल रहे हैं काम क्रोध मद लोभ और मोह को नियंत्रण में रखना ही इस आग को बुझाने का एक तरीका है इंद्रिया मनोबुद्धि अधिष्ठान मुचते एक तैर्विमोहत्यश ज्ञान आवृत्य कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि इंद्रियां मन और बुद्धि ये सब इसके घर कहे जाते हैं ये काम इन मन बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को कवर करके जीवात्मा को मोहित करता है काम क्रोध जैसे विकार कमियां इंद्रियों मन और बुद्धि में रहते हैं ये इनके घर हैं जहां इनका निवास होता है घर में रहकर ये कमियां घर के मालिक को मोहित कर उसे ही खत्म करने की कोशिश करती हैं कुछ अच्छा देख मन में लालच आता है काम पूरा न होने पर क्रोध आता है इसी तरह से ये कमियां हमारे दिल दिमाग पर कब्जा करना शुरू करती हैं और हम हमेशा इनके वश में रहते हैं तस्मांद्रिया नियम्य भरतर्षभ पापमान प्रज ही हेनम ज्ञान विज्ञान हे अर्जुन तू पहले इंद्रियों को संयमित कर इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को कुछ भी करके बलपूर्वक मार दे कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं दोस्तों कि इससे पहले यह काम क्रोध जैसे शत्रु तुझ पर कब्जा कर लें, तू अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने काम क्रोध को मार दे यह काम और क्रोध ही हैं जो हमारे अंदर मौजूद ज्ञान को खत्म कर उसमें शंका भरते हैं हमें हमारे रास्ते से भटकाते हैं कितनी ही बार आपके साथ भी होता होगा कि कोई जरूरी काम करते हुए आराम करने का मन करता होगा बस यही वो समय होता है दोस्तों जब आपको अपनी इंद्रियों को वश में करना होता है इंद्रिया पराण्याह इंद्रियभ्य परम मन मनसस्तु परा यो बुद्धि पर तस्तु सह इंद्रियों को स्थूल शरीर से बेहतर बलवान और सूक्ष्म यानी कि सटल कहते हैं इन इंद्रियों से बेहतर मन है मन से भी बेहतर बुद्धि है और जो बुद्धि से भी बड़ा है वो आत्मा है कृष्ण कहते हैं कि हमारे शरीर से श्रेष्ठ हमारी इंद्रियां हैं सही बात है किसी भी शरीर को उसकी इंद्रियां पल भर में वश कर लेती हैं लेकिन इंद्रियों से बड़ा मन है आप अपने मन से इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं और मन से बड़ी बुद्धि है गहरी बात है दोस्तों इस बात को ध्यान में रखिएगा तो अभी तक सबसे बड़ी हुई बुद्धि और बुद्धि से बड़ी है आत्मा और इसी आत्मा को समझने का यह सारा खेल है एवं बुद्धि परम बुद्धवा संस्तभ्यात्मा नमात्मां जय शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम कृष्ण अपनी बात को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन इस प्रकार बुद्धि से बेहतर अर्थात सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को मान बुद्धि से अपने मन को वश में कर और हे महाबाहो तू इस कामरूप दुर्जय शत्रु यानी कि इन्विंसिबल एनिमी को मार डाल बुद्धि से मन को वश में करना है अगर मन वश में हो गया तो आप इंद्रियों को भी वश में कर लेंगे। जब मन और इंद्रिया आपके वश में हैं तो फिर उसका अगला कदम होगा आत्मा के पास पहुंचना आत्मा परमात्मा का ही एक रूप है और आपकी बुद्धि आपको आपकी आत्मा के करीब पहुंचा सकती है तो दोस्तों यह था भगवदगीता का अध्याय तीन और यहीं पर आज्ञा दीजिए आपके अपने शैलेंद्र भारती को धन्यवाद जय श्री कृष्ण